है, राजा है तो राज्य में होना चाहिए तो नगर में कहीं होना चाहिए तो वनमेन को आने की क्या आवश्यकता है अगर वन में है, है तो के धारण किए हुए अगर मन तपस्वी हैं, तो वन में बात करें तो धनुष रूपण क्यों धारण किए हुए तो ये एक जिज्ञासा की बात हुई इसलिए हनुमान जी वैसे ही पूछते है की छत्र रूप फिर बन देखो वन की बात हनुमान जी बार बार कहते हैं कहते हैं की आप बन में छत रूप धारण करके बनमेन को मैंने हनुमान जी को ये दुख बात ये लगी कि आपके जैसे पुरुषों को वन में नंगे पैर घूमना हमें एक अद्भुत बात अनहोनी बात लगती है ऐसा कभी देखा नहीं होते हुए इसलिए फिर कहते हैं कि कठिन गुण कोमल पद गामी कवन तो भेद बिचरऊ बन स्वामी बनाया आप था आपने आपका नंगे पैरों में कोमल पद आपके को बल पद और उनमें भी कुछ पादुका इत्यादि नहीं नंगे पैर ऐसी बन की कठोर भूमि, पथरीली जमीन दक्षिणी पठार की पठारी कचरीली जमीन उसके ऊपर आप इस प्रकार ऐसी घूम रहे हो गवन हेतु तो बिचरो, क्या कारण ऐसा बन गया जिसके कारण आपको यहाँ पर इस प्रकार के कष्ट उठाना पड़ रहा है बिचर हुई बन स्वामी हे स्वामी बताइये क्या आप स्वामी संबोधन यहाँ इसलिए है की उनके महानता को देखकर के तेज को देखकर करके श्रेष्ठता का सूचक है इसलिए स्वामी उनका संबोधन करते हैं स्वामी मने वैसे मालिक करके है उसे स्वामी कहते हैं तो कहते हैं कि आप जैसे धन में क्यों विचार कर रहे हैं और मृदुल मनोहर सुंदर गाथा हनुमान जी ने निकट से जाकर देखा तो उनका शरीर भी बड़ा कोमल मृदुल मृदुल और मनोहर मृदुल के मान कोमल भी है सुंदर भी है मन को हरण करने वाला मनोहर सुंदर रूप ऐसा गाता आपका शरीर है और साथ साहस दुसह बने आतप गाता बाता, आप ऐसे सुंदर स्वरूप कुमार शरीर शरी के होकर के भी वन में है बन आतप फिर बना के देखो आप पन्नी घूम रहे हो बन के बाद बार बार हनुमान जी कहते हैं बन में आप बन में कठिन ढूंढ सुहास सहन कर रहे हो बन में आतपात आतप के माने है गर्म ब्लू लू चलती है आतपाता के माने आग जैसी जलती हुई जब हवा चलती है लू चलती है उसमें लू में आपको शरीर उदन तबी बने आप इस प्रकार के घूम रहे ये इसके माने ये कथा उस समय की है जेठ महीने की जेठ का महीना जब गर्मी पड़ने लगी खूब जेठ तप रहा था जब उसके बाद फिर आषार आएगा आगे तब वर्षा ऋतु आ जाएगी उसका वर्णन आगे आएगा आप देखेंगे इसके माने अभी वर्षा ऋतु तो नहीं आई है उसकी पहले की बात है जे इसके महीने की बात है तो खूब गर्मी हो रही है तो उस गर्मी में शरीर जल रहा है इस प्रकार का और सीता जी का हरण हुए चार महीने बीत गए अब भगवान इतने दिनों में घूमते घूमते बन घूमते घूमते वहां से से चार महीने में चलते चलते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे और जब वहाँ सुग्री उसकी मित्रता होती है मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता ये सब आप सहन करते हुए गर्मी सहन करते हुए अपन में कठोर उनको सबको सहन करते हुए घूम रहे हो कि तुम तीन देव माँ को कहा आप तीन देवताओं में से अब ये हनुमान जी ने ये अब भगवान राम लक्ष्मण जी अभी उत्तर तो नहीं दे पाते है लेकिन हनुमान जी के प्रश्न के ऊपर प्रश्न होते चले जाते हैं हनुमान जी बोलते चले जा रहे हैं उनसे अब ये कहते हैं कि आपके सुंदर स्वरूप को देख करके आपके तेजस्वी रूप को देख करके तो ऐसा लगता है कि मानव देव में से कोई आप हैं, जैसे ब्रह्मां जी आ हूं, वही आ गए हो वही रूप धारण किए हो या विष्णु भगवान हो या शंकर जी हो ऐसा लगता है की इन्हीं में से कोई की तुम तीन देव माह ये तीन देवता कहलाते हैं उन्ही में जैसे ये तीनों देवता महान तेजस्वी देवता है सब देवताओं के देवता हैं ऐसे करके ऐसे तेजस्वी आप लगते हैं तो ऐसा लगता है उन्हीं में से कोई दो आप हो अभी इनका गौरवर्ण लगता है तो हो सकता है शंकर जी हों ये लक्ष्मण जी जिनको जो उनके नाम तो नहीं जानते तो वो कहते गौरवर्ण वाले हो सकते हैं शंकर जी हों और आप जो हैं तो हो सकते हैं विष्णु हो ये ब्रह्मा जी हों इनमें से कोई आप हो सकते हैं विष्णु का शरीर विश्वभर में जब हो सकता है कि आप विष्णु हो और ये शंकर जी हों इस प्रकार से दोनों लोग हो सकते हैं उनको तो लगता है और अगर ऐसा नहीं है तीन देवताओं में से नहीं है तो ये आप तो ये शंका हो सकती है तीन देवताओं में से दो दो ही क्यों होते तीनों होते तो तीनों होते ब्रह्मा भीष्ण तो भाई तीनों होते लेकिन तीन है दो ही तो कहते हैं एक विकल्प हो सकता है की भाई नर नारायण हो सकते हैं आप नर नारायण की तुम दो अथवा नर और नारायण भगवान ने अनेक अवतार लिए एक अवतार नर नारायण का भी लिया है और नर नारायण का अवतार तपस्या करने के लिए लिया है ये भगवान ने बद्रिकाश्रम की ओर वहां नर नारायण का अवतार लेकर के हिमालय पर्वत में रहे हैं और दोनों साथ साथ रह करके तपस्या की उनमें से एक नर कहलाए, दूसरे नारायण कहलाए। तो नर के माने हो गया समस्त जीव इत्यादि प्राणी उनमें से नर हो गए और उनका स्वामी होकर के जो है नारायण हो गए तो लक्ष्मण जी तो जीव कोट में हो गए पर भगवान राम जो है ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा की कोटि में हो गए तो नर नारायण दोनों ही जो इस प्रकार से हैं उन्हीं में से संभव आप हो सकते हैं और फिर ये सोचने लगे कि नर नारायण नर नारायण तो पर परमात्मा ही के अवतार थे तो कहीं वो तो नर नारायण के अवतार तो हो चुका कहीं ऐसे तो नहीं है कि नर नारायण न बल्कि जिस परमात्मा ने नर नारायण के अवतार रूप धारण किया था ब्रह्म पर, पर, पर ब्रह्म है उसी ब्रह्म ने ही कहीं अवतार दिया हो ऐसा तो नहीं है माने साधारण व्यक्तियों से आप लगते नहीं भले ही मनुष्य धारण किए हो और क्षत्रिय रूप लगते हो और तपस्वी वेश लगते हो लेकिन इस कोट में आपके तेज देख करके शरीर की चमक देख करके आपकी क्रांति को लावणी को सौंदर्य को प्रभाव को ये सब देख करके हम्म ऐसा लगता है कि जग कारण जग कारण जो संसार का कारण है कौन है परमात्मा ब्रह्म जगत का कारण जिससे जगत की उत्पत्ति हुई जग कारण कारण भव और फिर उसने अवतार लिया है उस जग के कारण ने परमात्मा ने तारण भव भव तारण के लिए लोगों को संसार सागर से उद्धार करने के लिए अवतार लिया है और भंजन धरणी भार पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कहीं परमात्मा स्वरूप नहीं आपने तो अवतार नहीं लिया है वही हो फिर <coughs> कहते हैं कि तुम अकेले भुवन पति नील मनुष्य अवतार अथवा आप जिन्हें समस्त समस्त भुवनों के स्वामी मैंने वही पर ब्रह्म परमात्मा आपने मनुष्य तो कहीं नहीं लिया है इसलिए तो नहीं है पहले में तो ये कल्पना कि अवतार नहीं लिया है लेकिन परब्रह्म परमात्मा ही आप है और पृथ्वी का भाग उतारने के लिए आप आये हो और वो आप जो है चौदह भुवन के स्वामी हैं और आपने जो है यह मनुष्य अवतार लिया है इस प्रकार से तीन विकल्प हनुमान जी के मन में आए या तो देव में से कोई है या नर नारायण जो तो दिखाई देते तो नर नारायण की तरफ ध्यान गया अपनी हुआ की परम परमात्मा ने मनुष्य अवतार को नहीं लिया है वही तो आप नहीं बाकी हनुमान जी वहाँ बात कर रहे थे तो क्या प्रतीक्षा कर रहे थे ये सब बानर लोग है वो वहाँ पर दक्षिण में सरिये धारण करके वो देवता लो सभी देवता लो हजारों लाखों देवता वो तो सबके सब देवताओं ने मानव रूप वृक्ष रूप सब धारण करके वहाँ बन में रहते थे और सबने अपनी अपनी टोलियाँ बना बना कर रखी हुई थी एक एक उसमें जो प्रधान देवता होता था वो अन्य देवताओं का अपना एक गुट बना करके सौ सौ दो सौ का एक झुंड बना बना करके ये इस पन में उस पन में उस बन में, में उस पन में सब जगह वन बन में ये सब लोग बास करते थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान का अवतार होगा जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है और वो भगवान फिर यहां आएंगे है? तो हनुमान जी को भी मालूम था कि हमने अवतार इसलिए लिया हुआ है कि भगवान राम अवतार लेंगे तब यहां आएंगे तो अब वो कन्फर्म करने लगे कि मैंने अब समय आ गया है कि वही भगवान ही ने अवतार लिया है और वो जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया था और जैसे आकाशवाणी हुई थी उसके अनुसार वही भगवान में ही मानवीय रूप धारण करके यहां पर आ गए तो पहले तो इधर उधर के विकल्प होने हनुमान जी के मन में आए लेकिन पूछते पूछते भगवान अग, ने हाथ तो कहीं नहीं की न तो यही कहा कि तीन देवों में से हम हैं न यही कहा कि नर नारायण हम ही <coughs> और न यही कहा कि हाँ हमने अवतार ले लिया है हम ही वही हैं अब तुम तो शंकर जी हो इसमें भानुरूप धारण किए हो इसलिए तो पहचान लो हम तुमको बताए देते है सब इस प्रकार के बताया बताया री भगवान अब आगे देखते हैं भगवान ने जब परिचय अपना दिया तो अवतार का परिचय नहीं दिया एक केवल मनुष्य रूप किस प्रकार थे उनका जो उनकी लीला का रूप जो है मानवीय रूप उसी मानवीय रूप का परिचय दिया उसे कल देखेंगे अब इसके बाद यहाँ तक तो हनुमान जी का प्रश्न हुआ हनुमान राम का उत्तर प्रारम्भ होता है वो अपना परिचय देते हैं हनुमान जी और हनुमान जी तो समझ जाते हैं देखो जब भी नहीं बताते हैं कि हम भगवान रूप नहीं अवतार लिया है लेकिन उनके बताने से हनुमान जी समझ भी जाते हैं नान्या स्त्री हार रघुपति हृदय श्रमदी सत्यम बदा चवान अखिलंतरात्मा प्रयासुंव निर्भरा मे काम जयराम जयराम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 Hare Ram, Ram, Ram, Ram. Hare Ram, Ram, Ram, Ram. Hare Ram, Ram, Ram, Ram. Hare Ram, Ram, Ram, Ram.